देवी भागवत छठा स्कंद वशिष्ठ जी के मैत्रा वारुणी नाम का कारण और निमि के नेत्र पलकों में रहने की कथा वशिष्ठ जी ने कहा पिताजी राजा निमि ने मुझे श्राप दे दिया है कि तुम्हारा यह शरीर नष्ट हो जाए शरीर के शांत होने में कष्ट होना स्वाभाविक है किंतु यह विषम परिस्थिति मेरे सामने आ ही गई अतः अब मुझे क्या करना चाहिए मैं पुनः शरीर धारण करूँगा तो उस समय मेरे पिता कौन होंगे यह बताने की कृपा करें मैं चाहता हूं दूसरे शरीर से संबंध होने पर भी मेरी स्थिति पूर्वत ही रहे मेरे इस शरीर में जैसा ज्ञान सुलभ है वैसा ही दूसरा शरीर पाने पर भी मुझे प्राप्त रहे महाराज आप बड़े शक्तिशाली हैं अथा तो मेरी प्रसन्नता के लिए आप ऐसी ही व्यवस्था करने की कृपा करें वशिष्ठ जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उन अपने मानस पुत्र से कहा उन्हें तुम मित्रा वारुण के तेज में प्रविष्ट होकर शांत पड़े रहो समय आने पर उन्हीं के द्वारा तुम प्रकट हो जाओगे तुम अयोनिज पुत्र होगे इसमें कुछ भी संशय नहीं है एवं नवीन देह पाने पर भी तुम्हें ऐसे ही धार्मिक बुद्धि प्राप्त होगी तुम प्राणियों के स्रोहित वेद सर्वज्ञानी और सब सम्मान प्राप्त करने के अधिकारी होगे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 राजन एक समय की बात है उर्वशी नामक परम सुंदरी अप्सरा अपनी सखियों के साथ फेक्षापूर्वक मित्रा वरुण के आश्रम पर आई उसे देखकर कर मित्रा वरुण का चित्र चलायमान हो गया वे उससे कहने लगे सुंदरी तुम्हारा रूप बड़ा ही आकर्षक है तुम देवकन्या हो अतः तुम हमें वर्ण कर लो वर वर्णिनी इस आश्रम पर स्वच्छतापूर्वक आनंद का अनुभव करो इस प्रकार कहने पर वह उर्वशी अप्सरा कुछ समय तक वहां ठहर गई उस सुंदरी अप्सरा से मुनि का अभिप्राय अवेदित न रहा उनके प्रति प्रेम प्रकट करते हुए उसने वहां रहना स्वीकार कर लिया संयोगवश वहीं एक खुले मुख का घड़ा पड़ा हुआ था उर्वशी से बातचीत हो रही थी इतने में ही मित्र वर्म का विजय स्खलित होकर उस घड़े में गिर पड़ा राजन उसी से अत्यंत मनोहर दो मुनि कुमार प्रकट हो गए प्रथम बालक का नाम अगस्त्य पड़ा और दूसरे का वशिष्ठ मित्र वरुण के वीर से उत्पन्न ये दोनों मुनि महान तपस्वी एवं ऋषियों में प्रधान हुए अगस्त्य में तपस्या की अटूट श्रद्धा थी तथा तो बचपन में ही वे वन में चले गए दूसरे बालक वशिष्ठ को इच्छुआ ने पुरोहित के रूप में वर्ण कर लिया राजन तुम्हारा यह वंश सुखी रहे इस विचार से महाराज इस ने वशिष्ठ के पालन पोषण की समुचित व्यवस्था कर दी राजन ये सब कथाएं तुम्हें सुना चुका इस प्रकार सांप लग जाने के कारण वशिष्ठ जी को मित्रा वरुण के कुल में दूसरा शरीर धारण करना पड़ा यह प्रसंग इससे स्पष्ट हो जाता है